पुराण तदनंतर ऋषियों के पूछने पर जी ने की आराधना के के द्वारा उत्तम एवं फल प्राप्त करने वाले से महान स्त्री पुरुषों नाम बताए इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा ब्या शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए सूर्य ने कहा महर्षियों तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा तो पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ भगवान शिव बोले मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं उनमें मुख्य दस व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान दस शैव व्रत कहते हैं ब्रिजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करे विशेषतः कृष्ण पक्ष के अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे शुक्ल पक्ष के एकादशी को भी भोजन छोड़ दे किंतु तो कृष्ण पक्ष के एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए परंतु कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिवभक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए को इन सब ब्रतों का नियम पालन करना चाहिए, जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मार्ग में पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले चार व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए वे चार व्रत इस प्रकार है भगवान शिव की पूजा रुद्र मंथों का जप शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी इन दो तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है इसलिए भोग और मोक्षरूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों वर्णों आश्रमों स्त्रियों बालकों दासों दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है केशव उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ तुम ध्यान देकर सुनो बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठ बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे आलस्य को पास न आने दे फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प देव देव महादेव नील नमोस्तुते नमोस्तु ते कर्तम्य हम देव शिवरात्रिव्रत तव तव देवेश निर्विघ्नेन भवेदि कामाद्या सत्रवो माम वही, वही। देव देव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है देव मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ देवेश्वर आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे ऐसे संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें, फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें, तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें, स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके तीन बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए गीत वाद्य नृत्य आदि के साथ भक्तिभाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम प्रहल में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिवलिंग का निर्माण करे तो नृत्य कर्म करने के पश्चात पार्थिवलिंग का ही पूजन करें